गुरु चरण सरोज रज मन मुशार करण प्रभुवर विमलयल चारुषार काम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान पीजय तो लोभ वै सब संत की दो सौ के बाद सम्मत तोरे तू विनय करोशी कर जोरें गरी पर तो सुमोर संग्रामा नाहित छान न तुम तो भृुपति बी कु राम सिर नाय गुनह लखन करे हम पर रोसु कतहू सुभा बंदई काहू भक्त चंद्र महिंद्र सैन राहू राम कबूर शीत जय मुनीषा कर कुठारया गेय सीसा जिहि जाये करिय सुमी मुई जानिएगा प्रभु विषेक कहीं समरकसु तजु भी प्रवसरोसु रामचंद्र की जय कवन सुख हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय स्मरण करे पराम जी तो लक्ष्मण जी की वार्ता चल रही थी उसमें परशुराम जी नाराज तो क्रोध कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इनको लक्ष्मण को तो सामने से हटाओ नहीं तो ये मारा जायेगा इस प्रकार ऐसी तो जो बोले तो लक्ष्मण जी ने अपने मन में ही कह लिया कि वहाँ कटो कोई नहीं बंद हाँ करो तो अपने आप ही कोई कहीं नहीं दिखाई दे तो मालूम है की तरफ बोले, नहीं। बोले उनसे, कि देखो तंकर जी का तो धंस तोड़ दिया और हमको जो है वो हो शिक्षा दे रहे हो कम क्रोध न करें शांत होने के लिए हमसे जो वो प्रार्थना कर रहे हो ये परशुराम जी उनसे भगवान राम से बोल रहे हैं और तो फिर जी जो कुछ कहते हैं उसी का उत्तर फिर भगवान राम ही देते हैं। अब बीच में लक्ष्मण जी समय नहीं।, नहीं।, नहीं। तो कहते तो तो परशुराम जी ने ये भी आरोप लगाया कि तुम्हारा भाई जो कुछ बोल रहा है इस प्रकार से अनुचित बातें वो सब तुम्हारी सम्मत से है और तू छल बिनय कर जोरे अब तो हमको जो है वो छल पूर्वक है हाँ प्रार्थना कर रहा है उनसे जिनकी तुम करते माने तुम लक्ष्मण जी से कहला रहे हो और हमसे तुम जो हो उसके लिए क्षमा मानते ये छल है तुम्हारा ये देखा कि अभी तक जो है लक्ष्मण जी बोलते जाते हैं और उसके पीछे साल भगवान राम बैठे हुए हैं विश्व मित्र बैठे हुए हैं, उनके सामने लक्ष्मण बोल रहे हैं तो इसके माने परशुराम ने समझा कि इन्हीं की सम्मति है तभी इसके बोल रहे हैं इन्हीं ने कहा होगा इनसे कि तुम इस प्रकार से बोलो तो जब उनको अवसर दिया तब तो बोले लक्ष्मण ये भी देखा कि जब भगवान राम उनको मना कर देते हैं तब तो लक्ष्मण चुप हो जाते हैं इसके माने ये सिद्ध होता है कि जब बोलने लगते हैं इसके माने राम की सम्मति है तो ये इस, इस प्रकार के अर्थ लगा करके उन्होंने तो समझा की कहने के कारण से इस प्रकार से बोलते है तो इसलिए कह दिया की बंद कहे सम्मत तोड़े की तो तुम्हारा भाई है तुम्हारी सम्मति तुम्हारी राय से मैंने तुम्हारी स्वीती की है इस प्रकार से बोल पा रहा है और तुम जो हमारे साथ में छल करते हो गती करते हो हाथ जोड़ते हो तो करो परितोष मोर संग्रामा फिर कहते हैं कि देखो कि अगर ये बड़ा वीर बनता है तुम्हारा भाई है तुम तो फिर हमको युद्ध में परितोष करो मैंने युद्ध करो और उसमें युद्ध में यदि हम हार जाते तो तब हम तुम्हारी माने कभी तुम्हें बातों की बात को स्वीकार स्वीकारते हैं स्वीकार नहीं करते ना ही तो छाड़ पाओ पर अगर तुम हार जाओ तो फिर तुम राम कहाना छोड़ दे यहाँ पर ये लगता पर है परशुराम ये समझते हैं कि राम वही कहला सकता है जो हमारी तरह से संग्राम करने वाला है और युद्ध में सब विश्व को जीतने वाला हो तब तक ठीक राम कहलाओ राम तो हमारा धर लिया राम परशुराम में अभी राम ही है वो हर शाम के साथ में है इसलिए परशुराम से राम लेकिन नाम तो उनका राम ही है तो ये राम जो है वह कौन राम हो सकता है समझते जो इस प्रकार हमारी तरह से छत्रीन कर दे पृथ्वी संग्राम करे युद्ध करे ऐसा हमारी तरह से विद्ध क्षेत्र में वीर हो तो तो राम कहला सकता है <सक्ण> और भगवान राम को कहते हैं कि अगर तुम इस प्रकार ऐसी हाथ जोड़ते हो करते हो तो ये कोई राम होने के लक्षण है ऐसे राम नहीं राम तो तब हम तुमको नहीं तुम्हारा राम नाम ढूंढा कई नाम जब तुम तो हमारे साथ करो युद्ध उनको परशुराम ने यह लगा लिया परशुराम ने शब्द सुना संग्राम संग राम संग्राम में राम दुसा तो उन्होंने कहा संग्राम करो तो सोया सब लोग हैं अर्थ लगाते हैं शब्दों का भी और विचार करते हैं तो अपने अपने ढंग से करते हैं अपनी अपनी बुद्धि जिसका जैसा स्वभाव जिसका जिसकी भावना वैसे उसके अर्थ भी लगते हैं, वैसे उसकी मान्यताएं भी होती हैं, इसलिए परशुराम जो है वो हो राम उसको मानते हैं जो करो संग्राम तो राम भगवान राम तो उसमें संग्राम के तैयार नहीं है तो फिर तो राम करेगा आपके इसलिए कहते हैं छल को तो भी ही समर शिव द्रोही कहते हैं की तुम शिव हो अब छल को तो छोड़ो तो हमारे साथ समर युद्ध कर <स्था> इसलिए युद्ध के लिए निकालते हैं प्रशांत भगवान राम को और उनको शक्तिहीन समझते हैं विनती करते हैं भगवान राम तो उनको कहते हैं देखो छल व्यक्तियों के लक्षण है हाथ जोड़ना गिनती करना दुर्बल लोगों का लक्षण है इस दृष्टि से देखते हैं लेकिन भगवान राम दूसरे हिसाब से देखते हैं वो आगे बात से तो पता चल जाता है जब भगवान राम बोलते हैं तो भगवान समझते है की परशुराम विप्र है मुनि है इसके कारण से ये श्रेष्ठ है उनके सामने हमें युद्ध नहीं करना है तो उस रूप से देखते हैं अपने आप को छतरी मानते हैं पर शाम जी को बिप्र मानते हैं तो उस प्रकार से उनके साथ में व्यवहार करते हैं और भगवान राम धर्म की रक्षा करते हैं ये धर्म की रक्षा है छतरी अपने धर्म का पालन करे धर्म की रक्षा है बिप्र अपने धर्म की रक्षा करे उसका तो वो धर्म उसका तभी है जब वो अपने धर्म की रक्षा करे विप्र अपने धर्म का पालन नहीं करता तो ये बिप्र काेगा लिया ये सब अपने अपने धर्म का सब लोग पालन करें धर्म की विरुद्ध आचरण न करें तो भगवान राम के शक्ति धर्म की विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते और विप्रो के सामने से युद्ध करना भी शक्ति का धर्म नहीं है इसलिए भगवान राम के साथ युद्ध करने को तैयार नहीं लेकिन परशुराम ने इस धर्म को स्वीकार नहीं किया परशुराम ने जो है वो को समझ कमजोर बिक्र वो है जिसके ताकत न हो सब बिक्र जो युद्ध करे लड़ाई करे वही श्रेष्ठ है शक्तिशाली व्यक्ति महान वही है युद्ध में विजयी हो जाए अब ये धारणा देखो दूसरे प्रकार की ये सब इसमें जो प्रसंग भी हैं ये मान्यताएं समाज में इस प्रकार की चलती रहती हैं उनका सप्ताह उन्हीं के सबके ऊपर विचार है और उनके ऊपर निर्णय भी है की मान्यताए किस प्रकार की है समाज में भी देखते है बहुत लोग जितना हल्ला गुल्ला मिशाम एक दूसरे को सता जितना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें उसी में अपने आप को श्रेष्ठ मानते और उनको ज्ञान की महिमा समझ नहीं आती जो लोग ज्ञानवान हैं बुद्धिमान हैं जिनकी की बुद्धि का विकास हुआ है या लोग कल्याण के कार्य में लगे हुए है। ऐसे ऐसे हैं ऐसे व्यक्ति उनको ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों को जो शारीरिक मसल पावर यूज करने वाले है ऐसे लोग ज्ञानियों का आदर नहीं करते उनको समझते बेकार एक व्यक्ति ऐसे ही बोला एक दुकानदार था वो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन उसकी दुकान खुद चलती थी कारखाने भी लगा लिये उसने, तो वो पढ़ाई लिखाई के संबंध में चर्चा हो रही थी एक बार से क्या बोला अरे बड़े बड़े हमारे यहाँ नौकरी करते तो उसने समझा सबसे बड़े हम जो ऐसे लोगों को नौकर रखते पैसा देते होते तो धारणा तो समाज में इस प्रकार की होती क्यों? क्योंकि तो बेचारा तो स्वयं पढ़ा लिखा नहीं था तो इंटरप्रिटेशन भी उसका वैसे कैसे सोचेगा वो अगर स्वयं पढ़ा लिखा होता तो जानता कि पढ़ाई की कुछ है, तो पैसे से इसका नहीं है। लेकिन वो अपने उस दूसरे प्रकार से सोचता तो समाज में भी उसी प्रकार से स्थितिया होती उसी को दिखाते हैं देखो प्रसारण उसको युद्ध कर सके युद्ध में लोगों को पराजित कर सके तो तो महान है और अगर ऐसा नहीं कर सकता है, मेरा मित्र है मेरा भगवान का भजन करने वाला है मेरा शास्त्रों को पढ़ने वाला है तो क्या भरा उसके पास किसी काम का तो नहीं इसीलिए भगवान राम से ये कहते हैं कि छल तथिक तो समर से उद्रोही बंद सहित मत तो मारो को ही प्रतलित तो तो नहीं करते तो अभी हम तुमको अगर ऐसा नहीं करते तो हम तुमको जो तुमको भी मार डालेंगे तुम्हारे भाई को भी मार डालेंगे मारने की देते हैं। <kuh> अब देखो इधर क्या होता भगवान राम के ऊपर इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है तो इतना कहते हो, तो सुन करके हो रहे। लेकिन भगवान राम जानते है की जो विप्र है इनसे हमें क्रोध करने का अधिकार नहीं इसलिए अपनी धर्म और मर्यादा के अंदर रहते हैं क्रोध नहीं करते भगवपत बटन कुछ प्रकार से जो है वो तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम जी तो इस प्रकार से कुठार लिए हुए बकरे रहे ये भगवान राम की बात नहीं है ये तुलसीदास जी की टिप्पणी है क्योंकि परशुराम जी ने भगवान राम के ऊपर इस प्रकार के आक्षेप लगाए ये तू कहा तो भगवान तुलसीदास जी का मन किन देर में प्रतिक्रिया करता हुआ है जहाँ कुटित हुआ तो वो बोलने लगे अपने इस प्रकार से भगवती बका परशुराम के लिए बकना शब्द प्रयोग तुलसीदास जी का रोते अब इनके इष्ट का जो है भगवान राम का अपमान हो रहा है तो तुष्टी दास जी को सहन नहीं होता क्या उठार उठाए अपने कुठार के लिए हो गए चलता नहीं कुठार लेकिन अपने बक जाते बकने के माने ये है कि सार्थक बात न हो कोई टुक्की बात न हो कर्क संघत बात न हो और बोलता चला जा रहा हो व्यक्ति तो उसे उसे कहते है बखना कहते हैं ऐसे ही जो परशुराम जी जो है राम हुआ ये करो अब ये कौन सी बात है ये तो भगवत की बात है और क्या तो नहीं छोड़ेगी संग्राम पर सही राम इस तरह की बातें जो है ये है उचित तो नहीं, नहीं तो मन मुस्कान ही राम श्रे भगवान राम सुंदर हैं लेकिन अपने मन से झुकाये बैठे हुए हैं और अपने मन में ही मुस्कते हैं भगवान सोचते हैं कि देखो इनको अभी समझ में नहीं आता अब बात यह है कि इतने राजाओं के बीच में और इतनी बड़ी सभा के बीच में भगवान राम पर जी से ये नहीं कह सकते सीधा सीधा कि देखो परशराम तुम भी अवतार हो और हमारे ही अंश हो तुमने अवतार दिया तुम्हारा काम हो गया पूरा अब हमने अवतार ले लिया है आगे का कार्य हमें करना है इसलिए अब तुम चुप रहो जाओ अपने तपस्या करो काम खत्म तुम्हारा ये नहीं बोल सकते क्योंकि भगवान राम जो है अपने आप को छिपाए हुए है तो अपनी परशुराम जी के सामने अपनी महिमा प्रकट भी कर देना चाहते है लेकिन समाज में इस बात का पता नहीं चले ये भी बात बनी रहे दोनों बातों का निर्वाह करना है इसलिए इतनी युक्ति चल रही है नहीं तो क्या इतनी बहस की जरूरत थी प्रशांत जैसे ही आए थे तुरंत भगवान राम से कह देते अपने चिल्लाने की जरूरत नहीं अब शांत होकर के बैठो हम पूरा अवतार हो करके अब आ गए हैं, अब आगे का तो काम हमारा बात खत्म थी क्या सकते थे प्रशांत का प्रशांत ज्यादा ज्यादा कहते कि भाई अगर अवतार तुमने ले लिया तो उसकी परीक्षा हम दो परीक्षा जो भविष्य में जो करना था वो भी जाता इतने तर्क वितर्क की आवश्यकता है इसलिए कि भगवान नाम अपने आप को छुपाए रखना चाहते हैं, अवतार करके बताना नहीं चाहते तो इसलिए भगवान राम इसी बात को सोच करके मन मुस्कान की गुना लखनऊ पर हम पर रोसू लक्ष्मण जी ने तो इनके साथ में तर्क वितर्क किया है इसलिए अगर गुने में न गुनाह अगर कोई दोष है तो वो लक्ष्मण जी का है और हमसे शोध हमारे ऊपर कर रहे हैं जैसे मानो हमारी उसमे हम ही ने उनका कई अपराध किया हो परेशान जी का इसलिए हम तो क्रोध कर रहे हैं तो तो कतम सुधाई कहीं बड़ दोष ये भी एक की तरह से प्रसिद्ध हो गई है वैसे तो क्रोध करना जो वो हो दोष किसी को पीड़ा पहुंचाना दोष लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है कि अगर कोई व्यक्ति को सीधा होता है तो ऐसा नहीं की सीधा निर्दोष है सीधा जो है में भी दोष है सुधाई में क्या दोष है वो तो आगे बताते है की टेढ़ में सब नहीं काहू समाज में व्यवहार भी देखा जाता जो टेढ़ा रहती है उसकी तो हाथ जोड़ते वंदना करते हैं उसे डरते हैं लोग बक्के चंद्रमा ही राहु एक उदाहरण चंद्रमा को देखो चंद्रमा जब टेढ़ा होता है तब उसको दृश्य नहीं करता जब चंद्रमा सीधा होता गोल पूरा होता है तभी उसको राहु दृष्टा राहुल चंद्रमा का पास कब आएगा देखो कब वो ग्रहण पड़ता पूर्णिमा में पड़ता है ऐसा नहीं कि कभी सभी को चतुर्थी को अष्टमी को जब चंद्रमा आधा हो उस समय ये पड़ जाए पूर्णिमा होगी तभी क्योंकि अगर चतुर्थी पंचमी अष्टमी को होगा तो चंद्रमा टेरा हो चंद्रमा के पास नहीं आए इस उदाहरण बता दिया कहने के लिए जैसे लोग देखते है आकाश में चंद्रमा सबको दिखाई देता है जैसा चंद्रमा हो तो कहीं पड़ता है उसको यहाँ पड़ता है इसके हम ऐसे समाज में भी देखते हैं जो पेड़ लोग हैं उनसे दूर रहते हैं लोग उनसे नहीं भिड़ते जो सीधे होते हैं उन्हीं को उन्हीं को सताते हैं हा? उनको परेशान करेंगे प्रास करेंगे झंड करेंगे <coughs> सीधे व्यक्ति को पा तो ये समाज ये दोष है स्वभाव वैसे तो सीधा होना गुण है सरलता जो वो सरल स्वभाव व्यक्ति का होना शांत स्वभाव होना बहुत बड़ा गुण है वो तो बहुत बड़ा है लेकिन व्यवहार काल में कभी कभी ऐसे उद्दंड लोगों के सामने उसमें व्यक्ति को देती है इसलिए ऐसा लगता है की कभी कभी सरवाल में सीधे में भी दोष दिखाई देता है ऐसे सोच रहेगी मुनीषा तो राम कहू ने अब बोले भगवान राम अभी तक जो ये बात थी मन में थी भगवान राम के वो सोच रहे थे अब बोलते है तो सबके सामने बोलते है राम कहूँ ऋषि मुनीषा अब उनको फिर मुनि कहते हैं विक्र कहते हैं कहते हैं हे मुनियों में भी और भी आगे बढ़ा करके उनको बोलते हैं है तो आप तो बड़े श्रेष्ठ छोड़ दीजिए मुनियों का धर्म क्रोध करना नहीं है आप मुनि धर्म का पालन करो मुनि हो करके भी मुनि धर्म का पालन नहीं करते तो फिर कैसे ठीक रहेगा इसलिए जो आप जो मुनि हो क्रोध को छोड़ो और कर्क उठारे आगे ये शीशा और कहते वैसे आपको तो जो करना हो कहते हम मारेंगे तो मारो हम अपना फिर ही तुम्हारे सामने किए देते हैं तुम्हारे हाथ में खर्चा है ही है मारना हो तो मार गए मैंने इस प्रकार से समर्पण भाव और ये सिद्धांत प्राचीन काल में थी जी का विरोध कैसे कर सकते थे कि जो व्यक्ति शरणागत में आता है है उसको फिर शरण देने वाला उसको मार नहीं सकता हर नहीं पहुँच पाता की रक्षा करनी पड़ती है अब वो भगवान राम उनके शरण में हो गए फिर उनके सामने झुका दिया परसुराम कैसे पर्दा करा देंगे जब तुम शरण में आये तो भी अंदर काट देंगे कर सकते। तो आगे, आगे, आगे, आगे जाए करना चाहिए जैसे भी हो और जिस प्रकार से शांत होता हो उस पर मैंने क्षमा करने से क्रोध शांत होता हो तो क्षमा कर दो और अगर आपको शांत होता है तो सो काट दो शांति हो जाए तो वो नहीं जानी आप अनुगामी कहते मुझे तो आप अपना अनुगामी समझो सेवक हमें तो आप अपना सेवक समझो अनुगामी अच्छा शब्द यहाँ पर समझना यानी मित्र लोग जो है वो ज्ञानवान है बुद्धिमान है वो आगे चलने वाले हैं समाज का संरक्षण करना समाज को सही रास्ते पर चलाना समाज को सुदृढ़ बनाए रखने का, का काम ब्राह्मणों का है और छतियों का काम क्या है की जैसा वो कहें ऐसे विद्वान लोग ब्राह्मण लोग छत्री उनका अनुगमन करें उनके पीछे चले उसका पालन करें ये छत्री धर्म हो गया, गया तो इसलिए कहते हैं हम तो आपके अनुगामी हैं, अनुमन पीछे हम पीछे चलने वाले आपके इसलिए जो है वो हम हम आपसे विरोध नहीं कर सकते आपसे लड़ाई हमारी? इस प्रसंग में ब्राह्मण छत्रियों का जो समाज में कहीं कहीं डर देखा जाता है उसका भी हो जाता है वो सबका जो ब्राह्मण छत्रियों का बिल कोई लोग अभी थोड़े दिन पहले कहते थे कि जगह जगह जहाँ देखो वहाँ हर क्षेत्र में दफ्तरों में समाज में राजनीति में जो तो देखो तो ब्राह्मण और छत्री एक दूसरे के विरोधी दिखाई दे एक दूसरे को काट करते हैं हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं अगर ऐसा करते हैं वो तो उसके माने है न ब्राह्मण अपना धर्म समझे और न अपना धर्म समझे वो कहने मात्र के ब्राह्मण है कहने मात्र के छत्री है अपने अपने स्वार्थ जब वो किसी को ब्राह्मण छत्री को हन पहुँचा देगा तो इसलिए अपने आप को ब्राह्मण समझता और छत्री से अपने आप का भेद करता तो देखने में तो ब्राह्मण छत्री का भेद है लेकिन वो भेद नहीं अपने स्वार्थ का भेद है, है वो भूल जाते है की वो अपने ब्राह्मण छत्री को बहाना मात्र है असली उनका जो भेद है वो स्वार्थ का भेद है इसके कारण ऐसे करे अज्ञान के कारण इस प्रकार का भेद है ये ध्यान तो नहीं नहीं तो अगर वो ठीक ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण समझे ठीक छत्री अपने आप को छत्री समझे तो फिर ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करे छत्री अपने धर्म का पालन करे दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं दोनों एक दूसरे के समर्थक पूरक हैं और फिर समाज से ऐसे ही लोगों से समाज का संगठन बनता समाज सुदृढ़ होता इस प्रकार के विघटन से और अपने धर्म का पालन न करके एक दूसरे से विरोध करने से इस प्रकार से समाज की रक्षा नहीं होती समाज में शांत भी नहीं रह पाते समाज रहने योग्य नहीं रह जाता लोग भयभीत रहते हैं दुखी रहते हैं परिवार परेशान रहते हैं ये समाज कैसा हो गया समाज ऐसा बिगड़ गया कि उसमें व्यक्ति को रहना मुश्किल पड़ गया तो उसी के लिए शिक्षा ये इस प्रकार के यहाँ पर है की ये छत्री ग्रह हो ब्राह्मणों के अनुगामी मोह जानिए आपन अनुगामी बुझे तो आप अपना अनुदानी तो प्रद ही सेवक कहीं समरक्रबर से इसलिए हम सेवक हैं आप स्वामी हो और तो हमारा आपके दोनों के बीच में युद्ध कैसे हो सकता है आप हमारे रक्षक हो पोषक हो इसलिए हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते तो जब विप्रबर रोष और फिर इनको पहले मनुष्य कहा विप्रबर कहा किसी भी प्रवर विप्रो में भी श्रेष्ठ महा ऐसे भगुवंश को देख करके भगुवंश जो बड़ा ही श्रेष्ठ वंश रहा का तो बस उसी के कारण ऐसी आप महान हो श्रेष्ठ हो ये क्रोध आप छोड़ दो आपके लिए क्रोध करना उचित नहीं दिखाई देता परशुराम जी समझते हैं हम इतना क्रोध कर रहे हैं कि हमारा गौरव है भगवान कहते हैं कि तो देखो विप्र हो मुनि हो उसको ये किस प्रकार से क्रोध करना उसके लिए निंदा की बात है एक निंदनीय बात को समाज में एक बात भी होती है बहुत बार यही समस्या है की दुर्गो को ही लोग गुड़ समझते हैं ये धारणा जो है निकालना बड़ा मुश्किल है जैसे भ्रष्टाचार हो तो लोग चलता है उसमें बस इसी प्रकार की जो ये समस्याएं है ये है की तो लोग जो है दुर्गुणों को गुण समझते हैं क्रोध को गुण समझते हैं। समझते हैं हमने क्रोध किया तो बहुत अच्छा किया ये गुण की बात लेकिन क्रोध कोई गुण नहीं है ऐसे और और भी बहुत से दुर्गुण हैं, जैसे किसी व्यक्ति की निंदा करना सब व्यक्ति समझेगा कि निंदा करना अपने आप समझे कितनी जानकारी है मैं यही जानता ये भी जानता हूँ इनके सबके दोष समझा जानता तो मैं बता रहा हूँ लेकिन निंदा करना दोष है ये नहीं और उससे क्या हानिया होने वाली है वो व्यक्ति को नहीं समझ इसलिए शास्त्र की जरूरत पड़ती शास्त्र की परिभाषा क्या है शास्त्र से कहते हैं अज्ञात ज्ञापक शास्त्र जो अज्ञात वस्तु है उसका ज्ञान कराना ही शास्त्र है अगर जो हम बात जानते हैं वही शास्त्र बता रहे तो शास्त्र की क्या जरूरत भी जानते शास्त्र गया लेकिन शास्त्र की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जो हम जानते नहीं वो मैं बता रहा है ये परिभाषी इसकी शास्त्र की इस इसलिए कहते हैं कि दोस्तों दिप्र इस प्रकार से क्रोध नहीं करना चाहिए आपको छोड़ो शांत हो जा रहा के बेसुख दो के बालक हूँ नहीं दोष और कहा लक्ष्मण के लिए कहते हो कि वो इस प्रकार से तो उसमे दोष है फुटाई है तो ये भी उसने जो कुछ लक्ष्मण ने कहा वो तुम्हारे को देख के कहा भगवान कहते हैं हम तुम्हारे खर्चे को नहीं देखते हम तुम्हारे धनुष्मण को नहीं देखते हम तुम्हारी युद्ध संग्राम को नहीं देखते हम तुम्हारे वंश को देखते हैं और यही देखते हैं कि तुम्हारा धर्म एक विप्र का धर्म है विप्र हो का धर्म पालन भी करना चाहिए अब विप्र मान करके ही हम तुमको मानेंगे यदि तुम भले अपने आप में करो तो तुम्हारा धर्म में पड़ोगे अगर कोई एक विप्रो युद्ध करने लगे अपने धर्म को छोड़ करके छत्तीस धर्म स्वीकार कर ले तो वित्र ही पदन हुआ लेकिन अब छत्री का काम यह नहीं है कि बिप्र को देख के उसका खतन हुआ तो छत्र भी उसी प्रकार से पतन वाला काम करने लगे वो बिपरों का अनादर करने लगे अगर छत्री बिप्रो का अनादर करने लगे उनसे सुन। उनको भी लड़ने लगे उनको भी दंड देने को उद्देश्य हो जाए तो ये छत्री का प्रदर्व हो जाए छत्री पथित हो जाए इसलिए भगवान राम कहते हम तो अपने धर्म पर आरूढ़ है हम छत्री है तो छत्री धर्म पर आरूढ़ है वैसे ही रहेंगे और आपका हम शुरत बन करके ही रहेंगे आप ऐसी संग्राम नहीं करेंगे आप हमारे आदरणीय पूजनी है आपको चाहिए जो ये क्रोध कर रहे हो अथवा अच्छा छतरी धर्म का पालन करके आप समझते हो कि हम बहुत बड़े महान बन रहे है ये आपके लिए ठीक नहीं है आगे देखिए देखार धन धनधारी कहीं ऋषि नाम जान कहे तुम तो ही नचीना सुधाए उतर कही दीना जो चीनाई सिर से सुधर क्षमु चू तुम्हें जानकारी के कही प्रवृत सा हम तुम ही सरद परिकस नाथा न कहा चरण का माथा राम मात्र ना लघु नाम हमारा हरसु सहित तो बल नाम तुम्हारा देव एक गुण धनुष हमारे नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे स प्रकार विप्र अमारे बार बार मुनि विप्रवर कह राम सन राम बोले भृगुपत सरुसहसी तहु बंधु समम जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय अब भगवान राम बताते है लक्ष्मण जी ने जो प्रकार की बात की अपमानजनक जनक मान लो बात लक्ष्मण ने प्रशाम जी ऐसी कही तो वो क्यूँ कही उसका कारण बताते हैं ये बताते हैं कि आपका देश जो हो क्षत्रिय बनाए घूम रहे हो धनस ढारण कर घूम रहे हो ब्राह्मण हो सके तो बस यही तुम्हारे लिए एक उपहास की बात ये तुम्हारे लिए इज्जत की बात नहीं फरसा लिए हो धन बाण लिए हो ब्राह्मण होकर इसलिए तुम्हारे ये देख करके तमाशा भी बनाए घूम रहे हो इसलिए लक्ष्मण जी ने तुम्हारे ऊपर इस कही कैसे देख कु देखा की तुम कुठार लिए धन बाण लिए सब चले आ रहे उस प्रकार से लिए हुए तो जब ये देखा तो इसके मैंने एक विप्र जब इस प्रकार धन धारण करे तो शास्त्र की दृष्टि से वो वो उपहास योग्य ही है इसलिए लक्ष्मण जी ने हंसा तुम्हारे ऊपर समझ लो मानो परिहास किया तो इसीलिए किया ये निंदनीय कार्य है तुम्हारा मान लो भाई लड़के ही जैसे वीर विचारी तो उसको लक्ष्मण को भी क्रोध आ गया इसलिए भाई लड़के ही लड़का फिर भी उसको मानते है कम बुद्धि का है बाल बुद्धि का है इसलिए उसको तुम्हारा वीर वेश देख करके क्रोध आ गया क्यों आ गया ये वंश का स्वभाव प्रभाव के कारण छुट्टी होने के कारण ऐसी जब किसी वीर को देखता है कोई दूसरे को तो एक छत्री को दूसरे छत्री की वीरता को देखकर के फिर उसको अपने फल का हाँ, उसमें दूर दर्प आ जाता है उसको फल का अभिमान आ जाता है उसको इसलिए कहते हैं भाई लड़के जैसे वीर विचारी आपको तो वीर समझ करके उसने इस प्रकार से क्रोध किया नाम जान पाई तो मैंने चिन्ह हाँ। वो तो तुम्हारा नाम तो सुना था अब ऐसा नहीं हो सकता परशुराम क्या अच्छा अभी तक हमको जानते नहीं हो कहीं जानता तो नाम सुना था आज तक देखा कहाँ था तुम्हारे पहचाना थोड़ा था इसलिए तुम्हें नाम जानते रहे लेकिन आपको पहचानते नहीं बंश सुबह उतरते ही ना आपकी बात के कहने ऊपर जो कुछ उसने उत्तर दिया उसके वंश का सुभाव मैंने क्षत्रिय वंश का सुभाव होने के कारण से इस प्रकार से उसने बोल दिया और जो तुम आते मुनि की नहीं कहते वगैरह न लिए होते खर्चा न लिए होते एक वास्तव मुन की तरह से आते हा? दो पद था जिससे शिष्य धरत गुसाई शिशु लक्ष्मण के लिए ये सिर्फ बालक जो है ये है ये है बालक है ये आपके चरणों की धूल अपने सिपर रखता मैंने आपको प्रणाम करता और आपको जो है कुछ बोलता नहीं आपकी सेवा करता आपका आदर करता बिल्कुल और देखो कितने ऋषि मुनि आप बैठे हुए हैं सबके साथ किस प्रकार का व्यवहार सबका आदर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस प्रकार से उनको सबको तो तुम्हारे साथ भी आदर भाव होता लेकिन तब तो विक्र की से आयी नहीं तुमको धनजाड़ा लेकर के आ गए तो समझा गए तो क्षत्रिय तो क्षमा चूक अनजानत केरी अब ये कह सकते हो कि लक्ष्मण ने ये जो लक्ष्मण ने गलती की है मान लें लेकिन ये कि जाना नहीं आपको अगर मालूम होता कि आप बिप्र हैं भगवंशी हैं तो इस प्रकार से उसको बिप्र को समझे लक्ष्मण जी वैसे बोलते रहे कि हम जो है वो आपको बिप्र समझ करके और कुछ नहीं करें छतरी भी देख करके बोल रहे हैं बीच बीच में लक्ष्मण भी उनको जो है वो दोनों चीजें देखते रहे कि ये विक्र भी है और दूसरी तरफ जो है ये मान भी धारण किए लेकिन रोटी वगैरह वो भी देखते हैं ऐसा नहीं लक्ष्मण जी ने सब देखा ना लेकिन लक्ष्मण भगवान तो नाम को कहने के मतलब लक्ष्मण जी ये नहीं दिखाई करता है कि एक्चुअली ये ब्राह्मण की छत्री है ऐसा ही कृपा तो घनेरी अबहते देखो बिप्र का स्वभाव कृपा करता और विप्र में बहुत कृपा चाहिए घनेरी में अधिक बहुत अधिक बहुत अधिक उसमें कृपा होना चाहिए तो आप तो तो विप्र हैं आपने कृपा ही दिखाओ वही आपका गुण है वही आपका गौरव है क्रोध तो करना आपके लिए सुभा हमें तो सरोवरी का समा था अगर हमसे युद्ध करने के लिए कहते हो तो हम आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं ये बराबरी वाले ऐसी होगा हम जब आपके सेवक हैं, तो फिर भला आपसे कैसे बराबरी कर सकते हैं? हमें तो नहीं में बराबरी हमारी तुम्हारी बराबरी किस बात की? कहो तो कहा चरण कहा माथा अब हमारा तो ये स्थिति ये है कि जहाँ आपके चरण हैं, वहाँ हमारा सिर है आपके चरणों में हमारा सिर रहेगा तो बराबरी कैसे हो सकती इसलिए हमारी तुम्हारी कोई तो बराबरी राम मात्र लग नाम हमारा सेवा सेवक नहीं है भगवान नाम कहते हैं और भी कई बातों में हम आपसे बहुत कम हैं किन किन बातों में कम हैं एक तो इसी बात है की बिप्र श्रेष्ठ है छतरी का है उनके चरणों में अपना अपनाता रहे तो सेवक भाव रखे बिप्र को अपना स्वामी समझे एक तो यही बात है दूसरी बात तो नाम हमारा के हमारा सुनाम छोटा सा नाम है जिसमे केवल राम और परशु सहित बड़ा नाम तुम्हारा और तुम्हारा नाम जो है तो परशुराम है बड़ा नाम है लेकिन जैसे एक बात ध्यान मैंने की है कि भगवान राम उनका नाम नहीं लेते का बड़े के सामने उसका नाम नहीं लेना चाहिए ऐसे ही यहाँ भगवान राम भी परशुराम से परश्राम नहीं करते परशुराम तुम्हारा नाम हमसे बड़ा है ऐसे नहीं बात होगा मैंने मर्यादाए कहाँ तक क्या है सभी सीखनी पड़ती है समझ में भगवान ये कहते हैं कि तुम्हारा नाम फर्शे के साथ में यही नाम जो हमारा नाम है वही नाम के साथ तुम्हारा नाम है। तो तुम्हारा नाम नाम तो बड़ा हो इस प्रकार के तो नाम परसा। तो नाम की छोटा नाम बड़ा नाम इस हिसाब से भी छोटे बड़े हो गए दोनों तो अब उसके बाद कहते हैं देखो और क्या है की देव एक गुण धनुष हमारे और नव गुण कर्म पुनीत तुम्हारे देव अब इनको जो है देव कर बिप्रदेव कहलाते हैं ऐसे करके तो हो तो आपको तो तो एक गुण धनुष हमारे इसमें कई तो अर्थ हो सकते है एक तो इसी प्रकार से कि एक गुण धनुष हमारे हमारा एक ही गुण है की हमारे पास एक धनुष है तो, तो धनुष ही हमारा एक गुण है और नवगुण कर्म पुनीत तुम्हारे और तुम विप्र हो तुम्हारे में नौ गुण है इसलिए तुम श्रेष्ठ हो दूसरे ये भी गुण के माने प्रत्याचा भी है डोरी भी है तो हमारे धनुष में तो एक डोरी है बस वही हमारा गुण है और आपके पास नौ नौ धनुष हैं ये सब हाँ धनुष हैं नौ गुण परम कुट तुम्हारे और हर हाँ धनुष पर एक डोरी चढ़ी हुई है ये।, ये नौ धनुष कौन से है अब इसके संबंध में बात करते ये बिप्रो के लिए क्षत्रियों का तो जो धनुष है वो तो बांस का बना है स्टील का बना है किसी चीज का बना है, वो धनुष होता है लेकिन ब्राह्मणों का जितनी विद्या है वो सूक्ष्म उनकी श्रेष्ठता सूक्ष्मता में है और उनके जो उनका जो धनुष भी है वो भी ज्ञानात्मक है तो वही उनका धनुष है अब उसमें नौ बातें जो गीता में भगवान ने अठारहवी अध्याय में किसी ब्राह्मण के धर्म बताए है नौ गुण वहा बताए की विक्रम होते हैं समोदान विज्ञानम ये, ये सब और आस्तिक नव धनुष है आपके नव धनुष है उनकी नौ दुर्मा अब कहा नव धनुष और सूक्ष्म जो है ज्यादा शक्तिशाली होता है स्थूल कम शक्ति वाला होता है इसलिए वैसे ही अगर एक धनुष भी उनके पास सूक्ष्म होता इनमें से जैसे ज्ञान विज्ञान जैसा कोई एक धनुष दुपरों के पास होता तो एक ही धनुष के कारण शक्तिशाली हो जाते ये धनुष जो है बाहरी संसारी धनुष लकड़ी पकड़ी का धनुष उससे ज्यादा वो धनुष ज्ञान का धनुष वैसे ही महान हो लेकिन वो भी एक नहीं नव नव हो हां? तब क्या चिलना रहेगी किसी छत्री के धनुष बंदूक की गोली लिए घूम रहा हो बंदूक लिए तो कोई छतरी घूम रहा हो धनुष बांध लिए घूम रहा हो तो के सामने के सामने वो कुछ ताकत मुश्किल बेकार लेकिन इतनी बात से तब चढ़ना मुश्किल है कि तो बल किसने तो स्थूल बुद्धि के जल बुद्धि के व्यक्ति यही बल दिखाई देगा की तो देखो हम तुम्हें जो है यह है ये हम बंदूक लिए है तुम्हें मार देंगे तो कहा था, था बड़ा गोली मार देंगे यही बल है लेकिन अगर बिप्र है उसे आत्मज्ञान ज्ञान परमात्म ज्ञान है तो उसे उस गोली का बिल्कुल डर नहीं है तुम मारोगे तो, मारो तो क्या मारोगे मरेगा तो क्या मरेगा जैसे गीताम भगवान ने कह दिया कि भाई ये राजा लोग पहले थे हम भी तुम भी सब पहले लोग थे आगे भी सब रहेंगे इस युद्ध क्षेत्र में मरेगा तो कब मरेगा अरे मानो गोली मार भी दोगे तो मरेगा शरीर है न जीव मरना ना आत्मा को मरना मरता रहे शरीर तो वैसे ही मरने वाला है। चाहे ऐसे मरे चाहे वैसे मरे, मरे क्या करना? इस ज्ञान के सामने बताओ गोली क्या करेगी गोली मारेगी तो शरीर मरेगा जीव तो मरेगा नहीं आत्मा तो मरे बने उपरा दूसरा सही धारण कर लिया क्या कर बंदूक क्या कर देगा लेकिन इस ज्ञान में कोई दृढ़ हो अब ये ज्ञान में जड़ होना इस ज्ञान को स्वीकार करना ये थोड़ा मुश्किल काम है अपने आप को कि होकर हुआ और मरने से डरा तो मरने से डरने के लिए तो शास्त्र को ये कहता है छतरी भी मरने से नहीं डरता ब्राह्मण तो मरने से डरे वो तो उसे श्रेष्ठ इसलिए अगर कोई मरने से डरता है तो ब्राह्मण ब्राह्मण है छत्री छत्री हो दोनों में मरने से डरने के बाद बाकी जो दो रह गए वो डरे मरने से वैश्य मरने से डरे शुद्ध मरने से डरे देहाभिमानी मरने से डरे ये तो हो सकता है लेकिन इनका धर्म मरने से डरना नहीं इसलिए ये कहते हैं कि तो देखो नौ गुण परम पुनीत तो तुम्हारे ये तुम्हारे जो है ये है नौ गुण जो है ये और फिर जने की बात भी है अब वही नव गुण जो है मान लो इस प्रकार समझ लो की जनेऊ में भी नौ होते हैं गुण के मन भागे तीन लड़े और तीन लड़ों में तीन तीन लड़े तीन छो होते हैं और हर लड़ का हर एक धागे में एक एक गुण हो गया वो तो ये जनेऊ भी क्या जनेऊ तो प्रतीक है नौ का बस मैंने बिप्र जने धारण किए हुए मैंने उसमें नवगुण होने चाहिए तो सबके जनेऊ तो सबके होते हैं ब्राह्मणों के छतुओं के दसवों के भी लेकिन ब्राह्मणों का जनेऊ अलग प्रकार है छत्रियों का जनेऊ अलग प्रकार है का जनेऊ अलग प्रकार है ब्रह्म विप्रों का ब्राह्मणों के जनेऊ में ब्रह्म लगी हुई है उनकी लड़े भी इस प्रकार ऐसी नौ प्रकार के होने चाहिए तीन तीन लड़ों में से और हर में तीन तीन हो कर के नौ होने चाहिए सब वो ब्राह्मण हो गए उसको याद रहे जब जने तो याद रहे हैं। तो नौ गो हमारे ज्ञान विज्ञान आज की त्यादी ये हमारे नौ गे याद रहनी चाहिए उनका हमें पालन करना चाहिए हम जनेऊ क्या धारण किए हुए हैं? इन नौ गुणों को धारण किए हुए हैं जनेऊ तो कुछ नहीं जनेऊ तो याद दिलाने के लिए है कि याद बना रहे किस प्रकार हम लोग। इसलिए सब प्रकार हम तुम संहारे कहते इसलिए सब प्रकार हमें बराबरी करके देख ली आप महान हो श्रेष्ठ हो हम आपके सामने कुछ छप्र अपराध हमारे विप्र हमारे अपराध को क्षमा माने अपराध को मैंने ये कि हमसे धनुष टूट गया तो भी अपराध हुआ इसको अब आप क्षमा करो या लक्ष्मण जी ने आपसे इतना अनुचित बचन बोले तो उसके लिए क्षमा करो आप शांत हो जाओ हम आपसे क्षमा चाहते बराबरी आपके नहीं कर सकते इस प्रकार ऐसी बार बार मुनि भी विप्रवर कहा राम सन राम इस प्रकार ऐसी बार बार मुनि कहा विप्रवर कहा राम संग्राम की भगवान राम ने परशुराम जी ऐसी क्या संबोधन किया दिप्रवर कहा मुनिवर कहा ये सब शब्दों के मुनि नायक कहा हमको मुनि ये शब्दों का प्रयोग किया प्रभु बोलते रहे स्वामी बोलते रहे ये सब शब्दों का प्रयोग किया तो बोले भ्रगुपत सरुसी कहूँ बंधु सम्भाम तब भृगपत मैंने पर शाम जी उनसे बोले क्रोध सही उनसे फिर बोले की तुम भी अपने भाई की तरह से टेढ़े हो टेड़ी बातें करते हो टेड़ी बातों मैंने उपहास मारा करते ये सब इतनी श्रेष्ठा हमारी बता करके तो हमारा उपहार अब परशुराम जी को तो ये लगा कि हमारी ये तो थी ही नहीं की तो ही नहीं कि संग्राम किया और जो ये उनकी परसुराम जी की ये प्रशंसा न करे तो इसके माने उनको बता कि तुम तो विप्र हो तुम तो यज्ञोपवी धारण करने वाले हो तुम तो इस प्रकार ऐसी जो है शांति स्वभाव वाले हो दयालु हो इसके मैंने ये तो परशुराम को लगता है कि हमारी निंदा कर रहे हैं इसलिए परशुराम जी जो वो उनको और क्रोध आता है वो चाहते हैं कि हमको एक बार ये मान ले कि तुम्हारे समान इस पृथ्वी पर कोई जो है वीर नहीं है ये राम कहते हैं कि हम तुम्हारी वीरता से हार गए हम इतने वीर नहीं है जितने वीर तुम्हें ये बात मान लें तो वो भगवान राम से तो बोले नहीं मानने वाले को तो नहीं क्यूँकी आगे कह देते हैं क्षत्रियों का स्वभाव क्या है कहीं किसी को वीर मानना इनका स्वभाव नहीं है अपनी वीरता के सामने किसी और दूसरे को वीर नहीं मान सकते इसलिए <coughs> इन्होंने बोले भगुपत सरुस हसी हसी शब्द में ऐसा लगता है कि हंस करके बोले हसी में हसी में होती तो भूपत बिंदी और होती <coughs> कहते बोले भ्रगुपत सरुस हसी <coughs> हाँ? <आ? coughs> सरुस की माने तो हो गया रोष सहित रोस सहित हस, हो करके क्रोध हो करके, हैं? क्रोध भरी हसी लिखा हसी नहीं है हसी नहीं है, है? है वही तो कहते हैं इसीलिए हस शब्द को लेकर भी मतभेद है ज्यादा ऐसे शब्दों को लेकर के नहीं करते हम लोगों को तो शब्दों के ऊपर जाने की उतनी जरूरत नहीं है जितनी कि उसके भाव और शिक्षा पर है उसका जो शास्त्रीय अर्थ है जो शिक्षा हमारी उस पर ध्यान देना चाहिए इसलिए थोड़ा सा इतना ध्यान रखें कि हंसी को कहीं कहीं हंस शब्द मान लिया तो कह सकते है की क्रोध सहित हंसे और फिर बोला अब क्रोध भी हो हंसे भी हो तो ये भी हो सकता है कभी कभी प्रकार का लेकिन ऐसा नहीं माना और पाठ कई प्रकार के इस प्रकार के है जिन हस हसने हंसना नहीं है क्रोधित होकर के बोले हस मोकर <coughs> आगे कहते हैं निपट ही तुझी करे जान नहीं मोही मैं जैसे विप्र सुन आऊ तो ही। चाप शुरुआ सू जान मोरती घोर कृषानु समिद सेन चतुरंग सुहाई महामीपयी मैं यही वल दीने समरे जग जोटी निकली ने मोर प्रभावित नहीं तोरेप्रके घोरे बल बाला। तो जग ता राम कहा मुनि कहा बिचारी ऋषियत बड़े लग चूत हमारी टूटे पिनाक पुराना मई कही हेतु करू अभिमाना जो हमें निगर तो ही दिप्रबदी सत्य सुन भगनाथ जग सु रामचंद्र की जय पवन सुख हनु की जय बोलो भय सब संतन की जय अब देखो परशुराम जी का भाग यही जित हो जाता है साफ साफ आ जाती बात वो कहते हैं करी जाने सुनो ही तुम तो हमें निपट द्विज समझते हमें समझते ब्राह्मण मात्र हमें मैंने ब्राह्मण मात्र छोटी चीज है साधारण बात है उसमें कुछ होता तो नहीं खोटला होता वो बिल्कुल कुछ बल होता नहीं बस ऐसे करके तुम जो हम ऐसे ब्राह्मण करके समझते ये भावना ब्राह्मण के प्रति परशुराम जी में जो तीन भावना है ब्राह्मणत्व में भगवान राम उसको फिर जागृत करना चाहते हैं। कहते की देखो ब्राह्मणत्व की जो भावना है उसमें व्यक्ति को ब्राह्मण को तो अपने ब्राह्मण धर्म के पालन करने में ही गौरव समझना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये सबसे श्रेष्ठ गुण है ब्राह्मण के गुण सबसे श्रेष्ठ गुण है और ब्राह्मण की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है ब्राह्मण का धर्म सबसे बड़ा धर्म है ये उसमें जागृत तो बना और ब्राह्मण ही समझ हम कुछ नहीं हम तो बेकार आदमी है केवल ब्राह्मण इससे क्या हो? तो उसके, उसके का समाप्त हो गया उसकी बुद्धि छीन हो गयी किसी पाप हुए जिसके कारण वो अपने विप्रत को भूल गया है तो उसको याद दिलाते हैं तो करके ये भगवान राम उनके याद बनाने की को कोशिश करते है और परशुराम जीव साफ कह दिया करे जाने समो ही हमें तो तुमने बिल्कुल एक छोटा मोटा ऐसे ब्राह्मण समझ कर और मैं जैसे बिप्र सुना तो ही मैं जैसा बिप्र हूँ वो हम तुमको बताते हैं कैसे बिप्र आए अब वो बिप्र ऐसे हैं कि तो वो युद्ध करने वाले बिप्र हैं बस अब युद्ध से इन्होंने ऐसा लगा की चूंकि परसान कहते हैं युद्ध किए तो यही हमारी मानता है है मैंने बिप्र तो कुछ नहीं है हमने जो छत्तीस धर्म का कारण किया है युद्ध किए है यही हमारी श्रेष्ठता का सूचक है तो कैसे इन्होंने बिप्र कैसे जैसे बिप्र लोग अच्छा होता है युद्ध करते हैं तो परेशान करते तो हमने भी यज्ञ किया है लेकिन हमारा यज्ञ वैसा नहीं कि आग जलाओ लकड़ी के सुवाग किया है और भाई तो तो तो जो है वो हो उसमे आहुतियाँ है जैसे कोई सुबह में घील लेकर के अग्नि में डालता है तो शुरुआत तो हो गया उसका आत्रो और घी हो गया घी में तो उसमें डालना इसी प्रकार धनुष जगह में और बाण उसके ऊपर चलाया छोड़ा तो चला की तरह से उसमें चला और जाकर कहा पहुंचा और ऐसे घी डाला जाता अग्नि में आहुति और यहाँ क्या हुआ कि को मोर अति घोर किसान क्या हमारा क्रोध ही वो उसकी ज्वाला है यज्ञ कुंड की ज्वाला बना हमारा क्रोध और बाढ़ चले तो हमारा क्रोध प्रज्वरित होता चला गया इस प्रकार के ऐसा चतर सेना जो आती थी उनकी छतियों के लड़ने के लिए वो समुदाय थी संधान लकड़िया लकड़िया जैसे यज्ञ में धरती नहीं कराते है और वो जलती है इस प्रकार से राजा लोगों की जितनी सेना है चतरंगनी सेना चार चार प्रकार की सेना जिसमें रख भी घोड़े भी है हाथी भी है पदल इन सब की सेना जो है आकर के उसमें आकर के ये संग्राम में आकर के युद्ध में आकर के सब आहूत की तरह से चढ़ जलगन उसमें और महामहित भय पशु आई और बड़े बड़े राजा लोग थे वो उसमे पशु बने बलि पशु बने ऐसे यज्ञ करने के बाद बलि चढ़ा दिया पशु को लेकर ऐसे राजाओं को बलि बना दिया गया मार दिया गया तो भी हो नहीं यही पर्श का बल दीन है और उनके जैसे उनका जो पशु आता तलवार लेकर उसका सिरक कहा जाता है वैसे हमने अपने इस से उन राजाओं का सिरकत करके बलि चढ़ा दी संग्राम रूप में ऐसा हमारा यज्ञ था और समर यज्ञ जब कोटे में कीने इस प्रकार ऐसी समर रूपी सम, समर यज्ञ समर युद्ध रूपी यज्ञ ऐसे हमने भरोसे किए जैसे जब किया जाता एक जब के बाद दूसरा एक अनुष्ठान के बाद दूसरा एक अनुष्ठान के बाद दूसरा जैसे कोई करता है तो ये हमारे जितने भी युद्ध वाले जितने भी यज्ञ थे एक, दाद एक, एक, दाद एक का हमने इस के बाद एक प्रकार के तब्ठे इस प्रकार का एक यज्ञ कोई नहीं कर सकता तो ऐसा यज्ञ हो जिसमें की ऐसा क्रोध ऐसे धनस ऐसी आहुतियाँ हो ऐसे नहीं करते हमने फिर लगातार कितने कर डाले अब बताओ फिर कितनी महिमा बढ़ गयी परेशान तो मोर प्रभाव विद्युत तो नहीं तोड़े तो ये हमारा प्रभाव है की तो मैंने उसका प्रभाव तुमको मालूम नहीं है तो अपनी महिमा तो ये है युद्ध में ही अपनी आपकी महिमा समझते श्रेष्ठता इस बात की है कि हमने युद्ध अब विक्रता की श्रेष्ठ का स्वीकार तो कहते मोर प्रभाव विद्युत नहीं दोरे हमारा प्रभाव नहीं पता बोला सुनिद्र विक्र के ढोरे अब यहाँ से भी पता चलता है बोला सी हम तो ऐसे बोल बोल रहे हो कि बिप्र घोरे माने बिप्र को समझ कर के बिप्र के माने अज्ञान के कारण तो हमें बिप्र समझते हो और तो हमारा निरादर करते हो पर शाम को यही लगता है कि हमको बार बार विप्रवर कह रहे उसकी माने हमारा अपमान कर और ये भी समझते है कि अगर भगवान राम में कुछ विशेषता है तो ये कि धन तोड़ दिया है ये नहीं और दूसरा कोई गुण है इनमें मैं धर्म का पालन करने हैं विनम्रता भगवान राम में है शांत स्वभाव है ये कोई उन्हें गुण नहीं दिखाई देता उन्हें तो क्रोध दिखाई देता क्रोध बड़ा गुण है और ये भी धन जो चाप दाप बढ़ा तुमने तो धन क्या तोड़ दिया है तो मैं बहुत गर्व बढ़ गया तुमको इसके कारण बड़ा अभिमान हो गया ऐसे तो मैंने इतना अहंकार हो गया जैसे सारी बिस्वी कर ली हो ऐसे मैंने परिश्राम राम को तो नहीं है इस प्रकार का अभिमान लेकिन ये परिश्राम जो वो भगवान राम ने धन टूटने के कारण ऐसी उनके आरोपित करते है की मानो तुमको अभिमान हो गया इस बात का वो समझते है की धनुष्ट ऐसी अभिमान जरूर हो रहा होगा क्योंकि धनुष कोई तोड़ नहीं पाया, है नहीं तोड़ा इसलिए इनके जरूर अभिमान हुआ होगा और अपने आप को बलशाली इसीलिए समझते होंगे धनुष तोड़ करके अपने आप को बलवान समझ रहे होंगे तो ये कल्पना है इनकी परशुराम जी तो राम कहा मुनि कहो वो बिचारी परेशान तो जी वैसे बोल गए तो भगवान ने कहा की मुनि मुनि फिर भी कहते रहे उन्होंने भरा मना किया की कि हम मुनि नहीं है बिप्र नहीं है हम ऐसा मत हो ये निरागर हमारा होता है लेकिन भगवान ने उनको उसी प्रकार राम कहा मुन कहा विचारी है मुन आप विचार करके बात करो कलिस हमारी आप तो क्रोध बहुत ज्यादा कर रहे हो और हमारा जो है उसमें गलती हमारी चुप में गलती हमारी चुप तो बहुत गलती कम है आपकी जो है वो आप क्रोध बहुत ज्यादा हो मैंने छोटी सी गलती के पीछे आप इतना नाराज हो रहे हो हां ये ठीक है छोटा ही टूट पिनाक पुराना आपके तो अभिमान होगा अरे वो तो छूटे ही पुराना धनुष था से टूट तो गया उसके अब हम क्या करें मैं करूंगा है, अभिमान की बात अरे धनुष अगर बड़ा मजबूत होता कठोर होता और फिर हम तोड़ देते तो तो कहते बड़ी तोड़ लेकिन हमने तो ताकत लगानी नहीं पड़ी अब इससे ये पता चलता है अब परशुराम जी को थोड़ा समझना है पहले उनको मालूम था कि धन बड़ा मजबूत है और ये किसी को खाई नहीं उठता है और किसी को टूटे नहीं पूछता तो परशुराम जी को थोड़ा थोड़ा अभी हुआ अच्छा ये धनुष इन्होंने उठा लिया और इस प्रकार ऐसी जो है वो टूट गया तो ये साधारण काम नहीं आँगा। आँगा। बार बोला छूट ही टूट पिना को पुराना मैं हेतु करूँ अभिमाना मैं इसका अभिमान क्या करूँ सा बता दिया बदली सत्य सुनो भ्रभुनाथ कहते है की अगर हम आपका निरादर करते हैं जान करके हम ये जान कर के भी आप हैं और फिर भी अगर हम आपका निरादर करते हैं तो ये हमारे लिए अधर्म की बात है अनुचित बात हमारे लिए तो कहते हैं सत्य सुनो भ्रभुनाथ तो ही भ्रभुनाथ इस बात को तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप सुन लो तो असो जग सुसारे तो ऐसा कौन वीर है जिसके दुसार तो हम सिर्फ झुकाएंगे बस हमारे लिए संसार में से योग्य तो, तो कोई है नहीं केवल विप्रो में से विप्रलोगी हमारे लिए बंदनी है वही हमारा सर झुकता है नहीं तो और कहीं से झुकने की बातें ही नहीं आती तो तो अब ये सब उनका धन समुष्ट देना है ना जो तीन उस चलेगा उसमें तो <laughs> नृहार रघुपते हृदय सुमदीए सत्यं बदना च भवान्निलात्मा भक्ति प्रयच रघुकुं निर्भरा कामी तुर्मा सीराम जय राम जय जय राम, जे जे राम। <laughs>